नारायण नारायण आज का विषय है परमेश्वर को कर्ता मानकर चिंता करना छोड़ दें सभी बातों का कर्ता परमात्मा को मानकर हम चिंता करना बिल्कुल छोड़ दें और सदा इस समाधान और आनंद में रहें जो कुछ भी करता है वह सब परमात्मा ही अपने हित के हेतु करता है और जो कृति हम करते हैं वह हम नहीं बल्कि परमात्मा ही करता है ऐसी भावना प्रत्येक बात और क्रिया में रखें ऐसी भावना रखने में हमारा क्या बिगड़ता है इसमें कोई कठिनाई है क्या प्रत्न अवश्य करें और बहुत कस कर करें लेकिन वह परमात्मा ही सब करता है ऐसा मानकर उसमें आने वाला यश या अपयश अपने हित या लाभ के लिए ही है ऐसी दृढ़ भावना रखनी चाहिए यदि ऐसी दृढ़ भावना रखें तो चिंता का सवाल ही क्या और एक बार चिंता मिट गई तो स्वयं सिद्ध आनंद ही आनंद है वह कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है चिंता आनंद को मलिन कर देती है संक्षेप में यदि यह कहना हो तो ऐसा कह सकते हैं मैं का अर्थात कर्ता का भाव परमात्मा को दें जिससे चिंता मिट जाती है और विशुद्ध आनंद शेष रहता है और ऐसी स्थिति में नाम स्मरण करते रहें यही स्वानंद में स्मरण है हमारा कर्तापन का बल अधूरा है यह अपने स्वाधीन नहीं बल्कि परमात्मा के अधीन है अतः सुख दुख की यातना हमें नहीं परमात्मा को होनी चाहिए अपने सुख दुख के नाश का मतलब है अपने कर्तापन की भावना का नाश और अपने कर्तापन की भावना का नाश यानी भगवान ही सब कुछ करता है ऐसी भावना होना हमारे साथ क्या होता है ज़रा सोचें कर्म जब प्रारंभ करते हैं तो चिंता करते हैं और कर्म करते समय क्या हो रहा कुछ पता नहीं इसलिए चिंता करते हैं और कर्म समाप्त होने पर क्या यही फल मिला इसीलिए चिंता लगती है इस तरह चिंता करने वाले आदमी को कभी भी सुख संतोष प्राप्त नहीं होता चिंता दीमक की तरह है वह जब कुछ खाती है तब दिखाई नहीं देती किंतु कपड़ा या पुस्तक खाने पर दिखाई देती है उसी तरह चिंता हमारी निष्ठा कम करती है उस अवस्था में वह दिखाई नहीं देती लेकिन बाद में दिखाई देती है यदि हम चाहते हैं कि हम चिंता मुक्त हों तो वह आज ही उसी क्षण संभव है अन्यथा कभी नहीं छूटेगी महाभारत युद्ध में भगवान जहां रथ ले जाकर खड़ा करते वहां अर्जुन बार मारते अर्जुन ने अपने रथ के लगाम भगवान के हाथ में दिए थे उसी प्रकार हम अपने जीवन के लगाम भगवान की हाथ में दें अर्जुन के बदले एक बाण चलाने वाला यंत्र होता तो भी वही काम होता वैसे हम भगवान का यंत्र बने यंत्र चलाने वाली शक्ति और यंत्रों से काम करा लेने वाली शक्ति भगवंत ही हैं हम अपने स्वामी पर पूरा विश्वास रखकर उसके नाम स्मरण में रहें नारायण नारायण